युवकों के प्रति मेरी क्रांतिकारी योजना मैं समझता हूं कि मुझमें अनेक दोषों के होते हुए भी थोड़ा साहस है मैं भारत के पाश्चात्य देशों में कुछ संदेश ले गया था और उसे मैंने निर्भीकता से अमेरिका और इंग्लैंड वासियों के सामने प्रकट किया आज का विषय आरंभ करने के पूर्व मैं साहसपूर्वक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 सदैव विफल ही सिद्ध होती रही है क्योंकि मैं गत तीन वर्षों से देख रहा हूं कुछ लोग मेरे एवं मेरे कार्यों के संबंध में कुछ भ्रांत धारणाएं बनाए हुए हैं जब तक मैं विदेश में था मैं चुप रहा मैं एक शब्द भी नहीं बोला पर आज मैं अपने देश की भूमि पर खड़ा हूं मैं स्पष्टीकरण के रूप में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ इन शब्दों का क्या फल होगा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 उससे भिन्न विचार रखने का साहस करता है क्यों ही वह सहानुभूति गायब हो जाती है वह प्रेम खत्म हो जाता है